मुक्ति और उसके उपाय सन्यास इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित स्मृति वचन उद्धृत किया है द्वंद्वाहत गास्थ ध्यान भंगादिकण लक्ष सन्यासेद संयासेड़यन गृहशासम में सुख दुख आदि द्वंद्वों से बहुत पीड़ित होने पर तथा उसे ध्यान भंग आदि का कारण जानकर गृह व्यक्ति बिना विचार के सन्यास ग्रहण करे ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को सब कुछ बेचकर उससे प्राप्त धन को दरिद्रों को बांट कर पूरी तरह फकीर होने का उपदेश दिया है सेल ऑल दैट यू हैव and give arms provide yourself bags which wax not old a treasure in the heavens that health not where no thief approaches neither moth corrupteth for where you treasure is there you have बी आल्सो बाइबल एक बार ईसा को एक व्यक्ति ने पूछा प्रभु क्या करने से मैं अनंत जीवन लाभ कर सकता हूं ईसा ने कहा किसी की हत्या न करो व्यवचार न करो चोरी न करो झूठ मत बोलो माता पिता की सेवा करो और पड़ोसियों को अपनी तरह प्रेम करो इस पर उस जिज्ञासु व्यक्ति ने कहा मैं बाल्यकाल से ही मैं ऐसा आचरण करता रहा हूँ अब और क्या करना चाहिए वह बताइए इस पर ईसा ने कहा इफ दाउ विल्ट बी परफेक्ट गो एंड सेल दैट दाउ हाइस्ट एंड गिव टू दुअर एंड दाऊ सेल्टव ट्रेजर इन दैवन एंड कम एंड फॉलो मी बटवेन दंग मैन हर दैट सेंग he went away sorrowful for he had great possessions then said jesus unto his disciples verily i say unto you that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven bible mahatma bhishma dev ne yudhishthir se kaha tha महात्मा हारित संन्यास धर्म को मोक्ष का प्रधान साधन बता गए हैं ज्ञानवान व्यक्ति इस धर्म का आश्रय लेकर मोक्ष लाभ करते हैं किंतु अज्ञानियों के द्वारा इसके पालन की चेष्टा करने पर उन्हें परिश्रम मात्र होता है इसमें संदेह नहीं अतः जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अभयदान करके गृहस्थास्त्र त्याग कर सन्यास ग्रहण कर सके वही ब्रह्म लाभ करने में समर्थ होता है महाभारत मोक्ष पर्व अभियभूतेभ्यो यो दधा दयापर अभिम सर्वूता ने ददतीनुशुश्रुमा महाभारत अनुशासन पर्व जो दयालु व्यक्ति सभी प्राणियों को अभेदान करता है सुनते हैं सभी प्राणी उसको अभेदान करते हैं पातंजल योग सूत्र में कई महाव्रतों का उल्लेख है जो व्यक्ति मन वचन और काया से असत्य का परित्याग करता है उसकी वाणी ईश्वर कभी भी असत्य होने नहीं देते अर्थात वह वाक सिद्ध हो जाता है जो भूल से भी दूसरे के वस्तु को ग्रहण नहीं करता उसको कभी भी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता जो सभी प्राणियों को दान देता है किसी भी प्राणी से उसे भय की संभावना नहीं होती संन्यासाश्रम के संबंध में भगवान शिव ने यह कहा है ब्रह्मचर्याश्रमो नास्ती वान प्रस्थो भी न प्रिय गारहस्थस्थ्यो भैक्षुक आश्रमो दौ कलौ युगे महानिर्माण तंत्र कलयुग में केवल गृहस्थ और संन्यास ये दो ही आश्रम है भले ही कुछ स्थानों पर कलयुग में संन्यास का निषेध करने वाले वचन मिलते हैं जैसे अश्वेधम गवालंभम संयासम पलपैतृकम देवरेण सुत्पत्तिम कलौपंच विभर्जयेत ब्रह्मवैवर्त पुराण तथापि भगवान महेश्वर ने स्वयं तंत्र शास्त्र में कलयुग में सन्यास का विधान किया है विशेषतः कलयुग में तंत्र मत की प्रधानता होने के कारण इसका खंडन नहीं किया जा सकता शास्त्रकारियों ने शास्त्रकारों ने सतयुग में वेद त्रेता में स्मृति द्वापर में पुराण और कलयुग में तंत्र को ही महत्व दिया है ब्रह्मचर्य अथवा वानप्रस्थ आश्रम कलयुग में नहीं है उन्होंने और भी कहा है दुखमूल संसार स यस्ति सुखिता त्याग कृत येन न सुखी नापर प्रि प्रभुं सर्वुखा आश्रय सकलापदा आलियपा संसारम वर्जयेत् प्रि आदि आदिमद्यावसानेसु सर्वुखमीम यम संसार्ठ सुसुखी भवि लोहदारुमय पाश दृढ़बद्ध भी मुच्यते स्त्रीसु संसक्तो मुच्यते न कदाचन स्वदेहमी जीवों त्यक्त जाति कुलेश्वरी स्त्री मतृभ्रातृपुत्रादीसंबंध केतु न पुलार्ण तंत्र प्रथम उल्लास संसार समस्त दुखों का मूल है जिसका संसार है वही दुख पाता है अतः जिसने संसार का त्याग किया है वही सुखी होता है अन्य कोई नहीं मुमुक्षु साधक सभी प्रकार के दुख का उत्पत्ति स्थान समस्त विपदाओं का आश्रय समस्त पापों का घर इस संसार का प्रत्याग करे इस संसार में आदि मध्य और अंत सभी दुखपूर्ण है अतः इसका त्याग करके तत्वनिष्ठ होकर सुखी होवे लोहा और लकड़ी से बने हुए दृढ़तर पासों से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है किंतु स्त्री धन आदि में आसक्त व्यक्ति किसी भी प्रकार से उनसे मुक्त नहीं हो पाता जब जीव को अपने देह को त्याग कर जाना ही है तो फिर वह स्त्री माता पुत्र भाई आदि संबंधों को क्यों बनाता है भगवान शिव ने भले ही उपयुक्त अधिकारी को संसार को त्याग करके सन्यास ग्रहण का विधान दिया है किंतु वृद्ध पिता माता या अल्पवयस्क संतान अथवा पतिव्रता साध्वी स्त्री या असमर्थ बंधुओं को असहाय और निराश्रय अवस्था में त्याग कर संन्यास ग्रहण करने का बार बार निषेध किया है यथा विहाय वृद्धौ पितरो शिशु भार् पतिव्रता त्यक्ता समर्था बंधुश्च प्रव्रजन नारकी भवेत भवे महानिर्माणतंत्र माता पिता इत्यादि का परित्याग कर संयास ग्रहण करने के विषय में भगवान शिव तथा अन्य शास्त्रकारों का ऐसा कठोर मत होते हुए भी बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठाता जगत विख्यात महात्मा गौतम पंडित कुलचूड़ामि असाधारण संपन्न दिग्विजय योगी श्रीमद स्वामी शंकराचार्य वैष्णव धर्म शिरोमणि स्वरूप भक्ति के अद्वितीय दृष्टांत स्वरूप महाप्रभु चैतन्य ब्रह्म ज्ञान के सर्वप्रधान आदर्श व्यास व्यासनंदन सुखदेव शास्त्र प्रणेता देवहूति तनय भगवान सिद्धेश्वर कपिल इत्यादि भारत माता के अग्रणी पुत्रों में से अनेकों ने अपने परम आत्मी वर्ग को शोकाकुल करके संन्यास ग्रहण किया था संभवतः इसी कारण से सर्व त्यागी श्रीमान रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं भावादि तत्दभावादिमाधुर्य श्रुते धीरदपेक्षते मात्र शास्त्रम पात लक्षणम् उस माधुर्य भाव के उत्पन्न होने पर ईश्वरलाभ के विषय में ऐसा लोभ उत्पन्न होता है कि युक्ति अथवा शास्त्रोक्त विधि निषेध की कोई अपेक्षा नहीं रहती दक्ष ने सन्यास ग्रहण